पुना भगवती स्तोति कहती हैं कि हरे हे ओम मम उपया मग्रहितोस्य विषभं त्वाम सरश्रत्य त्वेंद्रायतुवा सुत्राम् न एकतय जानेरस्भिं त्वा सरश्रत्य तेन्द्रायत्वा सुत्राम् ने हे औषधि रूपश आप दोनों आसुनी कुमार के लिए उपयाम में ग्रहण किए गए हैं आपको सरस्वती के उपयाम संरक्षण हेतु ग्रहण किया गया है आपको इंद्र के उत्तम संरक्षण हेतु ग्रहण किया गया है यह आसुनी कुमार है सरस्वती देवी और इंद्र देव का मूल स्थान है आसुनी कुमार सरस्वती देवी और इंद्र देव की कृपा से हमारा संरक्षण करें हे औषधि आप हमारे प्राण रक्षक हैं अपान रक्षक हैं नेत्र रक्षक हैं कारण रक्षक हैं वाणी रक्षक हैं आप सबके वैद्य हैं आप मन का विलय करने की कृपा करें हे औषधि आसुनी देवों द्वारा संस्कार किए गए सरस्वती देवी द्वारा पुष्ट किए गए इंद्र देव द्वारा उत्पन्न किए गए आपको हम आमंत्रित करते हैं आपका हम सेवन करते हैं इंद्रदेव संविधावान हैं सबसे पहले उषाकाल में पूर्व दिशा को प्रकाशित करते हैं पहले की की बड़ोत्री करते हैं तीन के तिगुने सैकड़ों देवों के साथ आगे बढ़ते हैं इंद्रदेव ने व्रत को मारा और द्वार खोले आप सबक से प्रशंसित हैं सुखवीर हैं शरीर के रक्षक हैं यज्ञ के धाम हैं गायों का दूध पीने वाले हैं मीठे घी से पुष्ट हैं सुनहरे कांति वाले का उत्तम चित्त वाले यजमान यजन करते हैं इंद्र देवा से उपासित हैं गतिवान हैं अभिष्ट हैं यज्ञ में पूजनीय हैं हव हेतु आमंत्रित हैं सत्र नगर भेदक हैं घ नासिक के नासिक हैं भद्रवाव हैं इंद्र देव हमारे यज्ञ का सेवन करने की कृपा करें इंद्र देव तेजोमय हैं वैभववान हैं साहब के अधिष्ट हैं आप प्राचीन हैं आप पृथ्वी की दिशा में विराजिए आप आदित्यओं और वषवों के साथ हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए विशाल कुस्क के आसन पर विराजिए जैसे विदुषी और श्रेष्ठ पत्नी पति के साथ शोभा पाती हैं प्यारे वैसे ही देवताओं से शोभित वीरों से युक्त विशाल द्वारों वाले प्रख्यात इंद्रदेव विधि विधान पूर्ण यज्ञशाला में पधारने की कृपा करें उषा देवी विशाल दिन और रात को चमकाती हैं वे महान हैं रसीली हैं देवों के देव इंद्रदेव को भी दीप्तिमान बनाती हैं दिव्य कार्य करने वाले यजमान श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से यज्ञ के मूढ़ धन्य देव इंद्र की स्थापना करते हैं होता पूर्व दिशा में स्थित हैं वे हवि से अग्निकों को, को बड़ोत्री करते हैं अग्नि ज्योतिमान है तीनों देवियां हवि से बड़ोत्री पाते हैं तीनों देवियां पत्नी के समान इंद्रदेव को पूजती हैं तीनों देवियां हमारे तंतु को न तोड़ें सरस्वती देवी भारती देवी और इला देवी दूध और हवि से हमारा यज्ञ पूर्ण करने की कृपा करें हमारे विघ्नों को दूर करें हमको विघ्नों से बचाएं तुष्टा देव इंद्रदेव का बल धारे परिपक्व धन को धारे यस्से पूज्य गय यज्ञ में वर्षा करें सक्त दें देव समान मन वाले हों यज्ञ के मूर्धन्य देवम को तृप्त करें इंद्रदेव हावे से जठराग्नि को पूर्ण करें यज्ञ को मीठी घी से स्वादिष्ट बनाए देवगण बंधनहीन है। है। देव है। देव है। हैं अपने सामर्थ्य से प्रकाशमान हैं वनस्पति के देवता हैं इंद्रदेव शत्रुओं के प्रति गर्जना करते हैं सूरवीर हैं शक्तिशाली शत्रुओं के नाशक हैं इंद्रदेव घी की आहुति से मन से प्रसन्न होते हैं इंद्रदेव हेत स्वाहा इंद्रदेव अमृत से सभी को आमंत्रित करते हैं आनंदित करें इंद्रदेव हमारे रक्षा के लिए हमारे पास आए वह यहां बैठे हैं उनकी यहां स्तुति की जाए उनके पराक्रम से बड़े-बड़े कार्यों की बढ़ोतरी हुई इंद्रदेव हमारे बल को स्वर्ग लोक जैसा विस्तृत करने की कृपा करें इंद्रदेव दूर या पास जहां कहीं भी हो हमारे पास पधारने की कृपा करें इंद्रदेव उग्र हैं बलवान हैं अभिष्ट पूरक हैं ओजिष्ट हैं राजा हैं वज्र जैसी मजबूत भुजा वाले हैं युद्धों में शत्रुओं का मर्दन करने वाले हैं इंद्रदेव अपने असों से हमारी रक्षा करने के लिए पधारें इंद्रदेव अपने असों से हमें संपत्ति देने के लिए पधारिए इंद्रदेव वज्र वाले हैं इंद्रदेव धनवान हैं इंद्रदेव यज्ञशाला में पधारें अपने अन्नमय हवि स्वीकारने की कृपा करें इंद्रदेव त्राता हैं हम बार-बार इंद्रदेव का आवाहन करते हैं प्रत्येक हवन में इंद्रदेव का आवाहन करते हैं हम सूर्यवीर इंद्रदेव का अचित्रा आवाहन करते हैं इंद्रदेव कल्याणकारी हैं इंद्रदेव धनवान हैं इंद्रदेव धारणशील हैं इंद्रदेव अच्छे रक्षक हैं इन्द्रदेव भव सहायकम वाले हैं सर्व वैभव संपन्न हैं सर्वज्ञ हैं हम से द्वेष रखने वाले को बाधित करें हमें इंद्र भय बनाए उनकी कृपा से हम अच्छे प्राक्रम के पालक हो जाएं कौन आ भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओमम तस्य वयक्दु सुमतव यग्या यसिया पिभद्रे सो मनसे स्याम्म सस्त्रामा उष्ववा इंद्रव अस्मे आराचत द्वेशह सनुत्र यूयातू अठत आते इंद्र देव के परति हम सुमति पूर्व के यग्य करने वाले हों भद्रह अच्छे मन वाले हो जाएं इंद्रदेव अच्छे रक्षक हैं सहायकों वाले हैं दूर होते हुए भी वह हमारा दुर्भाग्य दूर करने के लिए शीघ्र ही हमारे पास आएं पुनः भगवती श्रुति कहती है आम आम आम हरे ओम आम आमंद इंद्र हरे विर्या ही मायूरारो माथे माजपाच के चिन्नि यामन विम्न पासे नौतो धन वेवताई हम अर्थात इंद्रदेव मोर के बंक जैसे रोमों वाले हैं इंद्रदेव अपने अफ्षों से यहां आने की किरपा करें कोई भी जाल फैला कर आपको पास में बांध न सके आप बड़े धन और ध यहां पधारने की कृपा करें अनुकंपा करें